सबका विशेष स्वागत है आज भाई हस्बैंड रजमी का जो पहली बार यहाँ हैं क्योंकि युवा हैं इसलिए हम सबके लिए बहुत उम्मीद है हर युवा से हमें ज्यादा उम्मीद होती है क्योंकि पास जिंदगी का धन बहुत ज्यादा होता है तो विशेष स्वागत भाई हसबैंड का और जैसे ही कार्यक्रम के पहले अपनी कुछ चर्चा हमेशा जैसी होती है हमने एक बार एक बात अपने रखी थी कि धर्म क्या है तो उसमें कॉल भी हमने स्लिप पे लिख के जरूर दिया था बाकी हम सब लोग ने कहीं ना कहीं उस बात को दिमाग से स्लिप हो गई थी नहीं। नहीं। तो सचमुच में धर्म क्या है हम आगे से इस बात का और ख्याल रखेंगे जब हम कोई प्रश्न पूछा अपने लोग अगले हफ्ते उसको सॉल्व किया करें है हाँ। ना हाँ। लेकिन चलो इस प्रश्न के कई तरीके से उत्तर हो सकते हैं कि धर्म क्या है लेकिन धर्म का जो अधिकतर विद्वानों का जो मत है वो इस तरह से है किसी व्यक्ति के लिए धर्म जीने का वो राह है जिसके द्वारा वो स्वयं के लिए और फेलो सिटीजंस के लिए यानी संसार के दूसरे लोगों के लिए इस धरती को जीना लायक जगह बना लेता है माने जिस व्यक्ति के साथ में आपको रह के ऐसा लगे कि संसार को बेहतर बनाना है उस व्यक्ति की क्वालिटीज के बारे में अगर बात करें तो व्यक्ति कैसा होगा जिसको हम धार्मिक बोल सकें या स्पिरिचुअल पर्सनलिटी बोल सकें वो उसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो ऐसा होता है बच्चे की तरह सरल सबकी खुशी में शामिल होने वाला और हर किसी की खुशी में स्वयं की खुशी ढूंढ लेता है जब कहीं जाता है तो वहां के सौंदर्य वहां का आनंद उसमें वो ईश्वरीय आनंद को ढूंढ लेता है ईश्वरीय आनंद को देख लेता है इसके कॉन्ट्रास्ट में इसके विरुद्ध में हम क्योंकि कॉन्ट्रास्ट से बात ठीक से समझ में आती है हम जैसे एक साधारण व्यक्ति क्या होता है कि जब हम किसी के घर गए बड़ा आलीशान मकान खूब सुंदर बगार्डन, बाहर कार खड़ी है तो हम पहले सोचते हैं इसने कालाधन कमाया है ना फिर मन ईर्षा से भर जाता है इस तरह वहाँ पैसा लगाया था इसको वहाँ से बहुत पैसा मिल गया काश हम लगा देते तो हमारी जिंदगी आसान रहती। तो इस तरह से सोचना ही हमारा धर्म के विरुद्ध है स्पिरिचुअलिटी के उल्टे दिशा में और एक स्प्रिचुअल व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो उस जगह पर जाके उस सौंदर्य में खो जाता है उस गार्डन में लगे बेहतर फूलों को देखेगा वहाँ की सुंदरता को देखेगा उसकी बिल्डिंग की एक्ट को देखेगा और उसमें उस सौंदर्य को देखेगा जिसमें उसे ईश्वरीय सौंदर्य के दर्शन होते है। उस सौंदर्य में वो खुशी ढूंढ लेता है उसके हृदय में एक छोटे बच्चे सी चलता होती है एक छोटा बच्चा कभी किसी दुश्मन के घर भी, भी चले जाए बच्चा है उसके पापा का दुश्मन हो लेकिन वो घर उसको अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा उसे इस बात से कोई लेन देना नहीं कि उस घर के मालिक के मेरे पिता से कैसे रहते हैं इसलिए उसके हृदय की जो चंचलता है आध्यात्मिक व्यक्ति की या स्पिरिचुअल पर्सनलिटी की इट इज अ पर्सन ऑफ वर्ल्ड क्या इज वर्ल्ड सिटीजन स्पिरिचुअल सिटीजनशिप जो होती है वर्ल्ड सिटीजनशिप होती है वो पूरे संसार का एक हिस्सा होता है और इस संसार के सारे सौंदर्य को अपना सौंदर्य मानता है उसके हृदय में कभी छल या बेईमानी नहीं होती न कई भी प्रतिस्पर्धा होती कि मैं इससे आगे निकल जाऊं इससे ज्यादा कमा लूं इससे ज्यादा सुख भोग इससे ज्यादा मेरे पास पैसा हो इससे ज्यादा जमीन हो उससे ज्यादा मकान हो इस तरीके का कभी उसके विचार नहीं होते बल्कि उसके ऐसा विचार होते हैं कि सब कुछ तो मेरा है हर आनंद तो मेरा है मेरी बिल्डिंग खूबसूरत है नहीं है उसे क्या है इतनी सुंदर बिल्डिंग है उनको देख के मुझे आनंद आता तो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ जो होती वो खुद के लिए भी आनंदमय बना लेता है और उसके साथ संसार में रहने वाले उसके जो फेलोसिटीजन हैं उसके लिए भी उस संसार को वो उतना ही आनंदमय बना लेता है अब इसके साथ हम चूंकि भाई हसनैन नए हैं हम उनको निश्चित रूप से समय समय पर जो एक पारिभाषिक शब्दावली कुछ होती है जैसे किसी भी फिलोसॉफी को जो पढ़े जैसे आप हमारा फिजिक्स को पढ़ो केमिस्ट्री को पढ़ो बॉटनी को पढ़ो जुलॉजी को पढ़ो तो हर विज्ञान में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको की वर्ड्स बोलते हैं है ना जिन की वर्ड्स को समझे बिगर उस बात को समझना मुश्किल पड़ता है तो हम सब लोग विद्यार्थी हैं यहाँ पर जितने हम बैठे हैं हम सब विद्यार्थी हैं और हम कोशिश करेंगे कि जब जब भी ऐसा कोई शब्द आता है तो उन शब्दों की व्याख्या करते चले ताकि उनको समझने में किसी को भी परेशानी नहीं हो और इस बारे में हम भाई हसनैन का विशेष ध्यान रखेंगे और उस ध्यान में रखते रखते हम सब अपना भी भला करेंगे क्योंकि हमारे लिए भी वो सबको रिविजन होना जरूरी है कोई भी बात हम लोग इतने ज्यादा विद्वान नहीं है कि एक बार में पूरी तरह से याद हो ही जाए इसलिए हमको वो रिवीजन करने का मौका भी मिलता चला जाएगा तो हम अभी जो स्पंद कार्य का पढ़ रहे थे तो उसके तीन निशंक हैं जिसे हमने शुरू में बताया था प्रथम निशंक के अपन जिसको स्वरूप निशंक बोलते हैं तो स्वरूप स्पंद के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसके अंदर तीन सूत्र हमारे एक बार हम इसे हल्के से पढ़ चुके हैं लेकिन मुझके लिए अभी एक चक्कर थोड़ा सा रिवाइज होना जरूरी बचता है तो वो है 23, 24 और पच्चीसवें सूत्र लेकिन इसके पहले हम एक बाईसवें सूत्र को हल्के से ले लेते हैं ताकि ये हमारे जो तारतम्य है वो बना रहे कहीं हमारा तार टूटे नहीं जहां हमने उसको छोड़ा था तो बाईसवें सूत्र में हमने पढ़ा था अति क्रुद्ध वा किम करोती वामशन धावनवा यद पदम गचित तत्र स्पंदह प्रतिपष्ठित इसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि जब हां ले बात हां शुरू करो ना दो मिनट में इसको पल्य कर लेता हूं हाँ। अति क्रुद्ध हाँ। जिसे हमने बताया था कि फिलोसॉफी न केवल सत्य को बताती है कि कैसा है सत्य या उसके राह दिखाती है उस राह को समझाती बल्कि उस पर राह पर चलने की टिप्स भी देती है या तरकीब भी बताती हैं कुछ ना कुछ तो ये तरकीब वाला है श्लोक जिसमें बताया कि अतिक्रुद्ध कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है ये सब को आता है सबको आता है अगर हमें वास्तविक इंसान में तो गुस्सा आएगा ही आएगा अतिक्रुद्ध प्रह्रष्ट हुआ या कभी कभी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं खूब खुश हो जाता है, है। किम करो ती वामशन कभी कभी हमें ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि आप क्या करें मतलब हम किंग कर्तव्य मूल जाते हैं कि हमको हमारा कर्तव्य समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें तो धवन वा य पदम यानी कि भागे या सामना करें ऐसे तो हमको इसका भी समझ में नहीं आता कि क्या करें तो गच्छे स्पंद प्रतिष्ठित। उस क्षण अगर हम जागरूक हैं उस क्षण की जागरूकता हमको अपने चैतन्य स्वरूप के करीब ले जाती है उस क्षण हम हमें अपने स्पंद का आभास हो सकता है स्पंद ने वो स्पन्न वही क्रिएटिव फोर्स जो हमारे अंदर है जिसके द्वारा हम संचालित हो रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड भी उसी क्रिएटिव फोर्स से संचालित हो रहा है तो उसके एकदम नजदीक ले जाता है क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट के से जैसे अभी हमने बात करी ना कॉन्ट्रास्ट से अच्छा समझ में आता है कि धार्मिक व्यक्ति को और उसके बाद धार्मिक व्यक्ति की परिभाषा समझ लो धार्मिक ज्यादा समझ में आ जाएगी है ना उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम कोई चीज को समझना चाहते हैं अगर एक लकीर है इस पर पीले रंग की तो शायद बड़ी मुश्किल से दिखाई देगी इस दीवाल पे को दीवाल खुद पीली है लेकिन इस पर काले रंग की लकीर बड़ी अच्छी दिखाई देगी क्योंकि वह बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो जाता तो है उससे इसी तरह क्या होता है कि जब हम अपना जो मूल स्वरूप है वो है आनंद का खुशी का प्रसन्नता का स्वतंत्रता का मूल स्वतंत्रता का क्योंकि हमारे चेतना का जो स्वरूप है जैसा हम अभी भैया से डिस्कस कर रहे थे आधे घंटे पहले आ गए थे तो बातें बात तो चेतना का हमारा स्वरूप क्या है मूल आनंद का है प्रसन्नता का है पूर्ण स्वतंत्रता का है और सर्वज्ञता का है और संपूर्ण शक्ति का है उसमें शक्ति की कहीं कोई कमी नहीं है संपूर्ण शक्ति का कि केंद्र में सभी, सभी शक्तियां समाविष्ट है तो उस स्वरूप की तुलना है ना अब हम अपने उस वक्त के तात्कालिक स्वभाव से करें उस समय हमारा तात्कालिक स्वभाव कैसा अति क्रूध एकदम क्रूद और हमारा मूल स्वभाव अति शांत एकदम प्रसन्न उस वक्त हम कुछ भी करने को उतावले हो रहे हैं और हम अंदर जैसे हो रहे हैं कि हम क्या करें अंदर से हम सबको अपना समझ रहे हैं क्योंकि मुझसे अलग कुछ नहीं सारी चेतना मेरी अपनी अब एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो गया उस चेतना में और हमारे मन में हमारा मन एकदम उत्तेजित है उस वक्त कुछ ना कुछ करना चाहता है और हमारे अपने जो भीतरी वास्तविकता है वो शांत है तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट दिल अब क्या होता है ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट दिलबंदा अति हर्षित होने में है आपको कहते हर्षित तो वो तो हर्षित तो आत्मा भी और यह भी हर्षित है लेकिन ऐसा नहीं है यह जो हर्ष है ये तात्कालिक हर्ष है हर्ष तात्कालिक ही होता है अभी आप क्रिकेट के एक मैच में इंडिया जीत जाते हैं हम खूब खुँँ, खुश होते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद जब हार जाते हैं, फिर वो हर्ष हो जाता है क्योंकि वो हर्ष हमारा तात्कालिक हमारा मूल स्वभाव तात्कालिक नहीं मूल स्वभाव स्थायी भाव है हमारा आनंद स्थायी है प्रसन्नता स्थायी है, है।, है। चैतन्य स्थायी है हमारा स्वातंत्र स्थायी है हमारा सर्वज्ञता स्थायी है हमारा सर्वकर्तत्वता स्थायी है हमारे अंदर जो जो चैतन्य है उस चैतन्य की क्षमताएं पूर्ण स्थाई है और वो क्षणभर को भी हमसे अलग नहीं होते अलग कैसे हो सकते हम हमारे से कैसे अलग हो सकते हमारी वास्तविक पहचान है हमारी चेतना तो उस चेतना से हम अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि हम अलग तो उस चीज से हो सकते जो हम नहीं है इस कपड़े से अलग हो सकते एक उंगली से अलग हो सकते एक आंख से अलग हो सकते चश्मे से अलग हो सकते लेकिन हम अपने आप से कैसे अलग हो सकते वह हमारा मूल स्वभाव इसलिए हम उस स्वभाव से अलग नहीं हो सकते इसलिए फिर एक कॉन्ट्रास्ट देना पड़ जाता है एक स्थायी आनंद का भाव और एक प्रहर्ष का भाव खूब अति प्रसन्नता का भाव अति प्रसन्नता एक उबाल है और क्रोध भी एक उबाल है और दोनों उबाल उस अंदर की जो हमारी मूल चेतना से हमको एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं एक विरोधाभास पैदा करते हैं और उस विरोधाभास में हम देखते हैं कि हमारे मूल स्वभाव यह है और ये हमारा मन का स्वभाव है ये हमारी बुद्धि का स्वभाव है और मन और बुद्धि को हम ऐसे वस्तु की तरह देख सकते हैं उस समय क्योंकि तो उस समय हम उस चेतना को और मन को दोनों को अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में देख सकते हैं दोनों के बीच में एक अंतराल आ जाता है तो उस अंतराल में हम बहुत अच्छी तरह से उस चेतना को पहचान सकते हैं अन्यथा क्या होता है कि सामान्य परिस्थिति में जब हम सांसारिक व्यवहार करते हैं उस समय उस चेतना को पहचानना कठिन होता है हम माया के ऐसे बंधन में होते हैं लेकिन विद्वानों ने ऐसे रास्ते खोज लिए कि हम कैसे उस चेतना को पहचाने कैसे उसका बोध हो कैसे हमको उसका आभास मिले ताकि हम उसको ताकि हम उसको सब पहचान सके तो एक के हम फिर से शुरू करते हैं दादा हाँ। हुँ? हुँ? कहीं बाहर गया सकता हाँ। कहीं हाँ। तो आई जाता बसंत में भी नहीं जिसे जो व्या चेतना है सभी लोगों की चेतना सब परमात्मा तो अपने पास मदद मांगने को कोई कोरो हो आते हैं पांडव हो जाता है जा तो अपन ने मदद नहीं करना चाहिए या करना है? या किसको करना है? बात है ये संसार दर्शन है हुँ? आप चाहे ये आपकी उंगली हो कांटा फंस गया हो बहुत दुख रही हो तो भी उसको निकालना तो पड़ेगा हु? चाहे वो आपकी अपनी उंगली हो ऐसे ही आप संसार को सबको अपना समझो उसके बावजूद संसार दर्शन यह है कि जो आपको सही प्रतीत हो आपके अंतरात्मा के द्वारा सही प्रतीत हो वो उसी के सहायता करिए हाँ। बिल्कुल और अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्ण खुद आपको महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए क्यों बोलते क्यों बोला उन्होंने कि तुम हथियारमतो उदासमत हो वो भी मरे हुए और तुम भी मरे हुए वो भी मरने वाले तुम्हें तुम मरे हो तुम अपना कर्तव्य क्यों छोड़ते जमीन के लिए मत लड़ो लेकिन सत्य के लिए तो लड़ो ओके जमीन के लिए थोड़ी लड़े वो जोतों जीतने के बाद भी के चला गया संन्यास लेना तो लेकिन <laughs> जमीन के लिए नहीं लड़े वो लड़े कहां के लिए सत्य के लिए लड़े तो सत्य के लिए लड़ो आपको ऐसा लगता है कि सत्य है उसका साथ दो या सत्य है उसका साथ मत दो है एक जज है उसके लिए अपराधी भी अगर वो जज स्पिरिचुअल है तो अपराधी भी उसके लिए उतना ही प्रेम का पात्र है उसके बावजूद उसको उसका कर्तव्य करना है संसार उसको सजा देना है क्योंकि संसार के अंदर व्यवस्था तो तभी चलेगी जब आप कर्मफल मिलता चला जाए तो कर्मफल से आप अलग करने वाला कौन होता है? इसलिए जो गलत है उसको आपको साथ देने की जरूरत नहीं है जो आपको उचित लगता है आपके अंदर आगे बोलती है ठीक है वो काम करो लेकिन उसके बीच में हमारे जगह में बस यहीं पर एक स्पिरिचुअल आदमी का फर्क है एक जज है अनबायस्ड उसको कानूनन लग रहा है कि यह व्यक्ति गलत है और उसने उसको सजा दे दी उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि मेरे जात का है कि मेरा रस्ता उसको कोई लेना देना नहीं वो सीधे सीधे एक सजा करना चाहता है क्यों? क्यों मुद्दे बता रहे हैं कि यह गलती है वो स्पिरिचुअल है लेकिन एक जज ने सजा देते वक्त ये इन चीजों को ध्यान में रखा अरे मैं जिस गांव का उसी गांव का है ऐसा है इसको छोड़ता है ना फिर वो स्पिरिचुअल नहीं अरे जब उसकी अपनी रुचि उसमें जाती तो वो निश्चित रूप से स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल पर्सन फिर वो होगा जो डिसइंटरेस्टेड है डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है उसके अपनी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है कि ऐसा ही होना देखो अभी भारत का अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा हो तो आप इंटरेस्टेड रहते हो कि इंडिया जीते है ना लेकिन उसी मैच को अगर मान लो इंग्लिश आदमी देख रहा है तो वो डिस इंटरेस्टेड इंडिया जीते कि जीते मेरे को तो अच्छा खेल देखने में मजा आ रहा है ना क्योंकि वो तटस्थ है उसको कोई विशेष रुचि नहीं है कि कौन जीते हम चूंकि बायस्ड है इसलिए हमारी रुचि है कि इंडिया जीतेमर्शनल अटैचमेंट आपका हाँ। पर्सनल बायस है या अपना झुकाव की तरफ है। हाँ। तो स्प्रिचुअलिटी के खिलाफ और स्पिरिचुअलिटी वो है जो उसको जज को शाह तो देना ही अनबायस्ड है और ये चीज तो किताबें बहुत अच्छी तरह सिखाई दूसरे ये तेरे मामा है काका है बुआ है पोपा इन चीजों की क्यों देखता है तू अपना कर्म कर